प्रिय आत्मी बीते तीन दिनों में जीवन के तीन सूत्रों पर हमने विचार किया आश्चर्य आनंद और अद्वैत आज अंतिम सूत्र पर सुबह हमने बात की है संबंध में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर अभियान कुछ मित्रों ने पूछा है कि अद्वैत भाव की सिद्धि के लिए किस भाती चित्त को निर्दिष्ट किया जाए किस ताकि किस मार्ग पर जीवन को गतिमान किया जाए अद्वैत कैसे फलित हो सकता है इस संबंध में कुछ बात समझने में उपयोगी होगी हो पहली बात अद्वैत की उपलब्धि कोई फिल्सफी कोई तत्वज्ञान की उपलब्धि नहीं है। इसलिए घर में बैठकर वेदांत और तत्व दर्शन के शास्त्रों को पढ़ने से उस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठता है न उठ सकता है अद्वैत की उपलब्धि तो एक विशिष्ट अनुभव की दिशा में अनुभूति की दिशा में जीवन अनुभूति की दिशा में चलने से संभव हो सकती है उस जीवंत अनुभूति की तरफ पहला चरण होगा क्या होगा पहला चरण कैसा होगा कैसे हम पहली सीमा तोड़ेंगे द्वैत की और अद्वैत की तरफ बढ़ेंगे पहला संबंध अद्वैत से होता है प्रकृति के सानिध्य में शास्त्रों के में नहीं सिद्धांतों के में नहीं सम के में नहीं पहला अनुभव हो होता है अद्वैत का प्रकृति के सानिध्य में मनुष्य जितना प्रकृति से दूर हुआ है उतना ही अद्वैत से भी दूर हुआ है व्यवहारिक सूत्रों में एक बात ही समझ लेनी जरूरी है कि हम प्रकृति के निकट से निकट कैसे हो सके जरूरी नहीं हो कि कोई चौबीस घंटे के निकट हो लेकिन प्रकृति के निकट होने के क्षण में ध्यान के छुड़े वही मेडिटेशन के मूवमेंट से उन क्षणों में पहली बार झलक मिलने शुरू होती है उसकी जो हम भी है जो हमारा ही विराट स्वरूप है जो हमारा ही अनंत रूप है जो हमारा ही विस्तार है जो हमारी ही व्यापकता है उसकी प्रतीत होनी शुरू होती लेकिन शायद हम आख उठा के भी उस ओर नहीं देखते हैं जहां उसकी उपलब्धि हो सकती कभी आपने आकाश की तरफ देखा है जरूर देखा होगा आकाश को हम कभी जानते लेकिन शायद ही हम मुझसे कोई जानता हो कि आकाश क्या है और कैसे आकाश को देखा जाए आख पड़ जाने से कोई चीज दिखाई नहीं पड़ जाती प्राणी के भीतर जब कोई चीज प्रविष्ट हो जाए तो ही उसका अनुभव और उसका दर्शन होता है किसी एकांत क्षण में किसी मौन क्षण में क्या ऐसा हुआ है कि आप आकाश में प्रविष्ट हो गए हो और आकाश आप प्रविष्ट हो गया हो क्या ऐसा हुआ है कि आकाश का यह आनंद शून्य आपके और इसके बीच के सारे सीमा गिर गई हो किसी में आप इससे एक हो गए हो अगर ये नहीं हुआ है तो आकाश को आपने नहीं देखा है क्या वृक्षों के पास खड़े होकर कभी आपको ऐसा लगा है कि आप भी एक दृक्ष नहीं लगा होगा तो आपने वृक्ष देखे लेकिन अभी आपने वृक्ष नहीं देखे इमेनुअल कांत एक ही मकान में वर्षों तक रहा उसके मकान के पास ही खिड़की पर रोज ही वो खड़ा हो जाता और घंटों आकाश को निहारता रहता उसे जिसने भी आकाश को देखते हुए देखा था वो हैरान हो गया था वादी आदमी होश में है उसकी आंखे शून्य हो गई हैं क्योंकि आकाश को देखते समय मैं आंखों में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता का शून्य तो है उसका क्या प्रतिबिंब है उसकी आहरा शून्य है उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं है सब भी उसे देखा, उसे देखा लगा कि जैसे वो पत्थर के परिना हो गया फिर पड़ोस में कोई मेहमान आ गए वर्षों के बाद नया घर बना और उस घर के लोगों ने दीवाल उठा ली और वो खिड़की इमानुअल कांत की तब गई इमान उसी दिन बीमार पड़ गया सब इलाज किए गए चिकित्सक हैरान हुए उसे कोई बीमारी नहीं, थी उसका इलाज क्या होता है छह महीने बीत गए और कांड की टिकट बिगड़ती गई बिगड़ती गई बिगड़ती गई उसके नौकर ने कहा चिकित्सकों को कि जहां तक मैं समझता हूं वो खिड़की बंद हो गई है और कान का आकाश से जो संबंध था वो टूट गया है इसलिए वो बीमार पड़ गया नहीं हो सकता कि प्रार्थना की जाए तो और वो दीवार तोड़ दी जाए पोस के लोगों से प्रार्थना की गई और दीवार तोड़ दी गई और कान दूसरे दिन में उस खिड़की का आखिर खड़ा हुआ उसके चेहरे का रंग बदल गया उसकी आंखें बदल गई वो पंद्रह दिन के भीतर वापिस स्वस्थ हो गया था से किसी पूछा की ये क्या हुआ कहा आकाश के निकट कहने मैंने कई बार अपनी आत्मा से संबंध और परिचय पाया दीवार किसी कारागृह में बंद हो गया जैसा कुछ खो गया खो गया मेरी कुछ समझ में मुश्किल था मेरे ख्याल में भी आना मुश्किल था ये तो जब मैं वापस स्वस्थ हुआ आकाश के निकट तब मुझे पता चला की मैंने क्या खो दिया था आज सारी मनुष्यता बीमार है प्रकृति के चारों तरफ दीवालों दी हूँ और आदमी उनके भीतर बैठ गया और यह आदमी स्वस्थ नहीं हो सकेगी जब तक कि चारों तरफ उठी हुई दीवालों को हम गिरा के प्रकृति से वापस संबंध ना बांध सके परमात्मा के संबंध सबसे पहले प्रकृति के संबंध के रूप में ही उत्पन्न होते परमात्मा से सीधा क्या संबंध हो सकता है सीधा परमात्मा तक क्या पहुंच हो सकती है हमारे क्या हाथ हो सकते हैं हमारे क्या पैर बढ़ सकते हैं लेकिन जो दिक्कत है जो चारों तरफ मौजूद है उसके बीच और हमारे बीच की दीवान तो गिराई जा सकती उसके बीच और हमारे बीच द्वार तो हो सकता है खुले झरोखे तो हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं है और प्रकृति का सानिध्य कुछ मूल्य पर नहीं मिलता बिल्कुल मुक्त मिलता है लेकिन हमने वो छोड़ दिया हमें उसका ख्याल नहीं रह गया आदमी की पूरी आत्मा इसलिए रुबर हो गई है और जब उन प्रभु की तलाश में भी जाते हैं तो हम एक मकान को छोड़कर दूसरे मकान में घुस जाते मंदिर बना रखा है उस मकान का नाम हमने मस्जिद रख छोड़ा है उस मकान का नाम हमने शिवालय रख, रख छोड़ा लेकिन एक दीवाल छोड़ते हैं और हम दूसरे दीवाल के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन इतना विराट मंदिर प्रभु का चारों तरफ उसके निकट जाने का हमें कोई भी नहीं आता जिस व्यक्ति को अद्वैत की प्रकृति में गति करनी हो उसे पहली गति प्रकृति के सानिध्य में करनी होती जाए प्रकृति के निकट और करीब लेकिन सिर्फ दृश्य देखने लेने से कुछ भी नहीं हो जाता ना आकाश देखने लेते ना सूरज देखने में देखने की एक भावदफा एक क्यूनियल चित्त की एक खास स्थिति में प्रकट होते हैं वे सत्य तो जो प्रकृति में चारों तरफ चित हर हाँ स्थिति में तो प्रकट नहीं हो जाते एक सम्राट के दरबार पर एक दिन बहुत उदासी छा गई थी सम्राट उदास था तो उसके दरबारी भी उदास थे एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ राजी में था कहते हैं उस समय पृथ्वी पर वो सबसे बड़ा संगीतज्ञ था सम्राट को ख्याल आया और उसने आज्ञा भेजी संगीतज्ञ को कि तुम इसी समय चले आओ मैं तुम्हारी सुनना चाहता हूँ संगीतज्ञ हंसा। उसने कहा आदेश भेजा गया है या निमंत्रण अगर आदेश भेजा गया हो तो मैं चल सकता हूँ लेकिन जिस संगीतज्ञ से वो मिलना चाहते उससे उनका मिलना नहीं हो सकेगा अगर निमंत्रण भेजा गया है तो बात दूसरी जन प्रतीक्षा करूंगा ठीक क्षणों की ओर आऊंगा तब तो उससे मिलना हो सकता है जिससे वो मिलना चाहते तो ना समझे का क्या फर्क पड़ता है निमंत्रण और आदेश से संगीत पड़ता है आदेश से छोटी और ओछी चीजें बुलाई जा सकती है निमंत्रण से विराट को बुलाया जा सकता आदेश दिया गया तो मैं एक आदमी हूं इस का मैं चला चलूंगा वीणा भी बजाऊंगा लेकिन वो वीणा का बजाना बिल्कुल होगा बिल्कुल मैकेनिकल क्योंकि मुझे बजानी पड़ रही है इसलिए मैं बजाऊंगा लेकिन अगर निमंत्रण भेजा गया हो प्रेम का तो ना आऊंगा किसी क्षण जब मेरा हृदय तैयार होगा और गीत मेरा पक गया होगा और मेरे पारों से संगीत बहने को होगा तब मैं आऊंगा लेकिन उसके लिए नहीं बताई जा सकती वापिस बजीर ने लौट के कहा कि संगीत तक ने यह खबर बेची राजा कहीं इन बातों को समझते चाहता अगर तुम की बातों से पकड़ के ले आओ हम संगीत सुनना चाहते हैं अभी हम कब की प्रतीक्षा करेंगे वो संगीत संगीतकार पकड़ के बुलवा लिया गया उस दिन वीणा भी बजी उस संगीत तज्ञ ने गीत भी गाया लेकिन राजा कहने लगा लोग गति थे पृथ्वी थे सबसे बड़ा संगीतज ये तो कुछ ना कुछ मालूम होता है ज होने लगा उसने कहा तुम पागल हो मैं ना कुछ नहीं हूं लेकिन भूमिका चाहिए चित्त की ट्रीनिंग चाहिए तुम्हारी तैयारी चाहिए तुम आदेश भेजते हो तैयारी नहीं है तैयारी वाला मुझे मंत्रण भेजता है आदेश नहीं भेजता है तो अगर उसके आप चले गए और खड़े होकर देख लिया आधा घड़ी आकाश को एक काम की तरह एक रूटीन की तरह एक आदेश की तरह तो प्रकृति से कोई संबंध नहीं हो सकेगा एक तैयारी चाहिए संगीत अभी चला गया लेकिन राजा के मन में तो गाँव खाली रह गई जगह वो उदास हो गया वो संगीत कोई नहीं सुन सका था जिसे सुनना चाहता। था वो संगीत संगीतज के हाथ में नहीं था सुनाना जो राजा सुनना चाहता था वो राजा की पात्रता पर निर्भर होता था लेकिन राजा के पास कोई पात्रता ना थी उसके मन में ये बीचे में थलने लगी सारा राज्य के दरबारी और अधिकारी उदास थे एक भिखारी द्वार पर वीरा बजा के गीत गाकर दीप मांगने आया था राजा ने कहा जवाब उस भिखारी को पूछो शायद वो कोई रास्ता बता सके मैं उस अमर संगीत को सुनना चाहता हूँ तो भिखारी राजा के सामने लाया गया और सारी कथा कही गई उस भिखारी ने कहा मेरे साथ चले मेरे साथ उठे इसी समय संगीतज्ञ को बुलाया यही भूल की जो भी विराट है उसे बुलाया नहीं जा सकता उसके पास जाना पड़ता है उसे खींच के नहीं लाया जा सकता स्वयं को ही उसकी तरफ ले जाना पड़ता है ये कोई धन नहीं था कि सिपाही भेजते थे खिंचाओ उठा लाओ ये कोई पत्थर ना था कि आज भी घुसे एक एक संगीतज्ञ को बुलाया था बुलाया नहीं जा सकता तुम्हें जाना था चलो राजा ने अपने कपड़े संभाल लिए और मुकुट से तो रख लिया लेकिन उसके ने कहा मुकट नीचे रख दो एक कपड़े छोड़ दो राजाओं के वस्त्रों को ले जाकर दिखाई पड़ेगा कि तुम गए लेकिन तुम गए नहीं जाने के लिए विलंबता चाहिए युति चाहिए जाता वही है जो विलंब जो अहंकारी है वो बुलाता अगर प्रकृति के पास भी जाकर अहंकारी की तरह खड़े हो गए की कहा प्रकृति में बेचना चाहता हूं तो आप अंधे के अंधे बहरे के बहरे, बहरे वापिस लौट आएंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी वहां एक विलम्ब एक बिखारी की तरह एक प्यासे की तरह एक रोते हुए हृदय को एक मांगते हुए हृदय को लेके जाना पड़ता है राजा नेता ठीक तुम जैसा कहोगे वैसा ही मैं करने को तैयार हूं उसने एक भिखारी के वस्त्र पहन लिए और वो दोनों भिखारी राजा और वो भिखारी संगीत के द्वार पर पहुंचे सांझ होने को ठीक उन्होंने जाकर द्वार खटखटाया। उस संगीत भीतर तो से का द्वार मत पीटो मैं आज संगीत गाने की इच्छा में नहीं हूं और ना आज नाजीना बजाने का मेरा मन है। इसलिए आज द्वार बंद लौट जाओ मित्रों, फिर तो भी आना लेकिन उस भिखारी ने राजा से कहा बैठ जाए सीढ़ियों पर इतने जल्दी नहीं लौट जाना पड़ता इंकार हमेशा इंकार ही नहीं हो सकता है इनकार परीक्षा हो पहली परीक्षा हो रुक जाए बैठ जाए सिर्मा पर थोड़ी देर में फिर द्वारकट कटाएंगे और अभी रात बहुत बड़ी है रात बहुत लंबी है फिर भी इंकार हो जाएगा फिर रुके रहेंगे फिर द्वारकट कटाएंगे देखे हमारी प्रतीक्षा जीतती है या कि ये बंद द्वार जीतते हैं प्रकृति के पास एक दफा गए और देखा और कुछ भी नहीं मिला तो कहा क्या फायदा है इतना जल्दी नहीं हो सकता प्रतीक्षा और भेर चाहिए वो तो भिखारी में क्या रुक जाए फिर दोनों बैठ गए भिखारी ने एक धुन अपने उस वीणा पर बजानी शुरू की वही धुन जो संगीतज्ञ को प्राणों से प्यारी थी वही धुन और ज्ञान के उस धुन दो चार हिस्से गलत बजानी शुरू कर दी राजा ने तो राजा ने तो ऐसी प्यारी धुन सुनी ना थी वो कोई पार्की तो न था वो तो वहीं डोलने लगा नाचने लगा उस भिखारी के गीत पर लेकिन जोर से दरवाजे खुले और वो संगीत तक बाहर आया और उसने कहा कौन बजाता है कौन बजाता है गलत उस भिखारी ने कहा हम क्या जाने बजाना हम कौन से बजाने के हकदार हम तो केवल ठोकते हैं उस को हमें बजाना नहीं आता लेकिन हम प्या से जरूर है हम जानना जरूर चाहते है वो संगीतज्ञ वहीं बैठ गया उन दोनों भिखारियों के पास रीणा उसने अपने हाथ में ले दी और वो धुम बजानी शुरू कर दी जिसकी वजह से वो जगत का सबसे बड़ा संगीतज्ञ था रात दर्व बजाता रहा वो दोनों भिखारी बैठे गए फिर सुबह होने को राजा ने धन्यवाद दिया और कहा तुम पहचाने नहीं मैं वही सम्राट हूँ जिसने तुम्हें बुलवाया था वो लगा। उसने कहा आप समझे आदेश और निमंत्रण का फर्क ये भिखारी जीत गया और आप सम्राट हार गए इस भिखारी ने ठीक जगह पर चोट कर दी राइट मूवमेंट में ठीक छुड़ने ठीक जगह पर चोट तो प्रकृति के द्वार पर भी ठीक छुड़ने और ठीक जगह पर चोट और प्रतीक्षा और धैर्य तो फिर नदियों के पास से अद्वैत का संदेश आना शुरू हो जाता है पहाड़ों के शिखरों से आकाश में डोलती बदलियों से तारों से सूरज से सब तरफ से फिर उसका संदेश शुरू हो जाता है जब ठीक जगह पर और ठीक से हम जो करते तो हमारी एक तैयारी एक पात्रता एक चाहिए चाहिए और के लिए चाहिए एक कैसी प्रकृति के पास कैसी कैसी ग्राहक का हम तो आदमियों के पास भी ग्रहणशील होकर नहीं मिलते सुबह किसी आदमी को हम नमस्कार करते हैं सुबह का सूरज निकलाया राह पर कोई दिखाई पड़ गया है हम हाथ जोड़ते हैं और नमस्कार करते हैं तो भी ख्याल किया कि कहीं वे हाथ झूठे तो नहीं हैं जो जोड़े गए हैं कहीं सिर्फ फॉर्मल तो नहीं है, जो जो तो है औपचारिक तो नहीं है वे हाथ बिल्कुल झूठे उन हाथों तो में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है वे हाथ थोड़े मशीन की तरह उठे हैं और जोड़ गिर गए हैं उन हाथों तो पीछे प्राणों का कोई भी संबंध नहीं हाथ औपचारिक तो ताकि कोई पैर छू रहा है वे भी औपचारिक है कोई किसी को हृदय से लगा रहा है वो भी औपचारिक है कोई किसी की प्रशंसा कर रहा है वो भी औपचारिक है सारा जीवन हमारा फॉर्मल और औपचारिक है इस औपचारिकता में गिरा हुआ व्यक्ति प्रकृति के कहते करीब पहुंच सकता है प्रकृति के करीब वे पहुंचते हैं जो अनौपचारिक है जो हार्दिक है चौबीस घंटे के जीवन में यह जानना और जीना जरूरी है कि मैं इस भांति जीव कि मेरा जीना है एक हार्दिक जीना हो एक ऑथेंटिक एक प्रमाणिक जीना हो अगर मैंने किसी को हाथ जोड़े हैं तो केवल हाथ ही न जुड़े हाथों के साथ मेरे पूरे प्राण भी जुड़ जाए और अगर नहीं जुड़ने पूरे प्राण अगर हाथ नहीं जोड़ने तो अच्छा है हाथ मत जोड़े बिना हाथ जोड़े निकल जाए वो कम से कम सत्य के करीब होगा मत पिता के पैरों में झुके अगर वे झुकना है, वो कम से कम से सत्य के करीब होगा। मत अपने को हृदय से लगाएं, अगर हृदय से लगाना एक व्यर्थ की प्रक्रिया है कम से कम वो सत्य के ज्यादा करीब होगा और हो सकता है इन इन सच्चाइयों से गिर के आपको पहले दफे पता चले कि इन सच्चाइयों से गिर के आप अपने जीवन को खो दे रहे हैं कठोरता में घर जब आप अपने प्राणों से वंचित में जा रहे हैं तो शायद आपके प्राणों का कोई झरना फूट पड़े लेकिन औपचारिक जीवन में प्राणों का झरना कभी भी नहीं कूटता है हमने हार्दिक कृत्यों के लिए झूठे औपचारिक कृत्य सब्सिट्यूट की तरह मौजूद कर दीजिए और इसलिए हमारा मानवीय जगत से ही संबंध टूट गया है तो मनुष्य के इतर जो जगत हमारा संबंध कैसे जोट सकते प्रकृति की तरफ जाने के लिए और सारे संबंधों को शिथिल करें अनौपचारिक जीवन स्वच्छ और हार्दिक जीवन हमारे किसी भी कृत में हमारा हृदय उतरता ही नहीं है हमारा कोई भी कृष्ण हमारे पूरे हृदय को उदेल ही नहीं पाता है तो जब हम मनुष्य के निकट भी नहीं उदेल पाते तो हम प्रकृति के निकट कैसे हो ये कैसे संभव हो सकेगा चौबीस घंटे के दार जीवन की साधना का ये हिस्सा होगा कि जीवन का समस्त उपक्रम अनौपचारिक होता चला जाए लेकिन जिन कौन धार्मिक लोग कहते हैं, उनका जीवन और भी औपचारिक और भी रिचुअलिस्टिक होता चला जा रहे टीका नीका लगाए हुए चले जा रहे थे एक गो डाले हुए थे माला हाथ से फेर रहे थे मंदिर के सामने खड़े पत्थर की मूर्ति क्यों कोई भगवान वहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है वहां जोड़े और कह रहे हैं जो भगवान सब झूठ हुआ चला जा रहा है क्योंकि जिस आदमी को पत्थर की मूर्ति में भगवान दिखाई पड़ जाएंगे उसे एक जगत में कोई ऐसी जगह शेष लग जाएगी जहाँ भगवान नहीं दिखाई पड़ेगी यह असंभव है क्योंकि जो पत्थर में भी भगवान को देखने में समर्थ हो गया अब और कहाँ ऐसी जगह होगी जहाँ उसे भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे लेकिन वो आदमी रोज मंदिर की तरफ भागा जा रहा है वो कह रहा हूँ मैं भगवान के दर्शन को जा रहा हूँ और ये मंदिर के चारों तरफ जो मौजूद है ये भगवान नहीं है ये कौन है फिर ये मंदिर में भगवान है ये सारा सारा जगत क्या है फिर नहीं उसे मंदिर में भी भगवान नहीं दिखाई पड़ते तो उसकी औपचारिकता की दूसरा कदम भी उठा लिया उसने रिलीजियस फॉर्मैलिटी भी कर ली आज की दुनिया में औपचारिकता है उसने परमात्मा और अपने बीच भी औपचारिकता के संबंध खड़े कर ली। राम रामकृष्ण को पहली बार दक्षिणेश्वर के मंदिर में पुजारी की जगह मिली भूल से इसके दे दी मालूम होता है क्यूँकी रामकृष्ण पुजारी के बिल्कुल अयोग्य दो चार बंगले में जिस पुलट ने नियुक्त किया था रामकृष्ण को उसको अपनी भूल पता चल गलती गलती हो गई क्योंकि तो रामकृष्ण फूल चढ़ाने जाते तो पहले उनको सूंघ लेते भगवान को चढ़ाएगा फूल पहले सूंघ नहीं जाते उनके साथ पागल फलते और भगवान को भोग लगाते तो पहले चढ़ लेते वो सब बूढ़ा हो जाता कमेटी को पता चला रामकृष्ण को कमेटी में बुलाया कि तुम पागल हो ये पूजा हो रामकृष्ण ने कहा ऐसे फूल कैसे चाहू जिनका मुझे कोई भरोसा नहीं कोई सुगंध है या नहीं और मैं बोध का भूख कैसे लगा तुम्हें पता नहीं अच्छा बना या नहीं बोलो मेरी माँ तक मुझे खिलाती थी तो चालू तक लेती थी मैं निर्दला करके बोग नहीं लगा सकता हूँ चाहो की नौकरी संभालने में जाता हूँ एक आदमी के लिए नंबर में पत्थर की मूर्ति नहीं कोई जीवन भाव है नीवन भाव जैसा इसकी माँ का इसके पर और अगर एक आदमी का पत्थर भगवान गुट जाए उसमें मूर्ति का कोई हाथ नहीं है उसमें मंदिर का कोई हाथ नहीं है, की मूर्ति किसान इस आदमी की भी गृहता का इसकी भी अच्छा का इसकी भी हार्दिकता का मंदिर की मूर्ति का कोई भी हाथ नहीं है भगवान दस चौथे मंदिर में हजारह लोग जाते जिन्द जिन्द जिन्द को नहीं होंगे मूर्ति के कारण की बात ग्राहक पूछते के कारण वो जो देख सका वहां और वो हृदय फिर धीरे धीरे देखिए बता फिर पूजा पाठ बंद हो गया था जिन बिंदु चाहे दिन गुजर जाते थे पूर्व समाची ने कहा लोग चल जाते हैं पाठ नहीं होती पूजा नहीं होती तो रामकृष्ट कहते में चौबीस घंटे और करता चाहूँ पूजा ही चल गई है लेकिन कोई चलता है लेकिन पाते और भगवान बहुत रूपों में चलाता है खड़ा हो जाता है एक रूप में पूजा कर लेता हूँ अब एक रूप से कब तक बना हो मेरे हाथ दो मैं कहाँ कहाँ पूजा करूँ उसके क्या पूजा लेकिन आदमी की अनौपचारिकता का संबंधित की धार्मिकता और सारी जमीन पर जो पुजारी और पंडे और मंदिरों में खड़े हुए वहाँ जो रहे प्रार्थना सब रहे सब पार्वन सब औपचारिक सब झूठ है सरासर झूठ है और झूठ के आस पास मंदिर और मैं और धर्म खड़ा हुआ वो सारा धर्म भी झूठ पहली बात है अनौपचारिक दृष्टि और, और उसका सवाल अनौपचारिक दृष्टि का सवाल जैन भिम के जीवन से है तो बेटिस सबके जीवन से है क्या तो आपने कभी अनौपचारिक होकर देखा है शायद आप कहेंगे अनौपचारिक होना बड़ा अव्यवहारिक होना है बहुत ही इंप्रैक्टिकल औपचारिक होना पड़ता है क्योंकि तो व्यवहारिक होना पड़ता है लेकिन बड़े मजे की बात है हमने कुछ तरजीदों और जमीनों हमने कुछ आर्गुमेंट खड़े कर रखे हैं अपने आस हाँ जिसको जिसके हम बदलने से बद बदलने से आज तक जो लोग अनौपचारिक थे उनसे ज्यादा व्यवहारिक आदमी प्रति के हुआ है उनसे ज्यादा जीवन के आनंद को और संतता को शुद्ध कर वाला कोई हुआ है उनसे ज्यादा शांति को कृपार्थता को धन्यता को श्रद्धि कर लेने वाला कृषि हुआ है आप अपने को व्यवहारिक समझ रहे हैं आप व्यवहारिक नहीं है व्यवहारिक जैसे शब्दों की आड़ में आप अपने श्रद्धा को चुका लेना चाहते हैं तुम सारे समतलब हो सारे समतलब है हार्मिक हम जो नहीं कर रहे हैं उसके साथ हमारे हृदय तो जीव है या नहीं अफ्रीका से भारत वापिस आया हुआ था वो बद्री के दाय की यात्रा को गया यात्रा में लोग बुद्ध दोपहरी देर से सूरज पकड़ा है और पहाड़ गर्म हो गए थे और सीढ़ी चढ़ाई है और सूर्य से चूर क्यों हो रहा है अपने सामान अपनी किताबे अपने पास अपने गोरिया बिख कर बांध गई है उसको बजूंगे और पहाड़ की सीढ़ी चढ़ाई और सबसे धूप और बड़ी दुपहरी बस आई थी और अपने तक एक मौत कबरे बच्चे को सुबह होगा वो भी सड़क तक सन्यासी को दया आ गई है नयासी को दया मुश्किल से भी आती है सन्यासी होने के लिए जो जितना कठोर और पाकोर हर में पड़ता होती तब दया मुकिल को जाती है दिन जुट हो जाता है तो जरा आ गई तो लड़की के पास लगा देता है होगा धार्मिक होने से क्या संबंध तो नहीं है धार्मिक हो गया कल तक वो ग्रस्त था वो तो नहीं आती उसने कपड़े बदल लिए कल वो फिर कपड़े बदल ले तो फिर ग्रस्त हो जाएगा जैसे ये कुल फेन कपड़ों का है एक आदमी रोज सुबह मंदिर चला आता है रोज मंदिर जाता है रोज मंदिर आता है में हो गया क्योंकि जाता है जिंदगी की गहराइयों में उसकी हार्दिकता क्या है उसके अंदर कोई माप नहीं कोई जांच नहीं इसी तरह के धार्मिक तो लोगों ने सारी पृथ्वी पर धर्म के प्रति अरुचि पैदा कर दी हो तो कोई आश्चर्य नहीं सारी दुनिया में जो आज धर्म के प्रति उपिक्षा है अरुचि है इंडिफरेंस है उसका जुम्मा किसके ऊपर उन लोगों के ऊपर जिन्होंने छोटी और झूठी धार्मिकता ईजा की सच्ची धार्मिकता का फल तो सूत्र है हार्दिक संबंध अनौपचारिक संबंध मनुष्य के जगत में मनुष्य के जगत के, के बाहर पशुओं के जगत में पौधों के जगत में प्रकृति के जगत में जितनी ये हार्दिकता फैलती चली जाए एक फूल आपको सुंदर लगता है जल्दी से तोड़ लेते हैं कभी आपने सोचा कि फूल से अगर आपको प्रेम है तो आप तोड़ तो सकते थे तोड़ना प्रेम का कृत्य तो नहीं हो सकता तोड़ना तो, तो हिंसा का कृत्य हो सकता है प्रेम का हो सकता है घृणा का हो सकता है प्रेम का कृत्य कैसे हो सकता है लेकिन एक आदमी कहता है मुझे गुलाब के फूल से बहुत प्रेम फूल के जल्दी से अपने खोल के बटन में लगा लेता है और कहता है की मुझे गुलाब के फूल से बहुत प्रेम एक बच्चे से आपको बहुत प्रेम है गर्दन को तोड़ के घर में नहीं सजा लेते जाके गुलदस्ते में नहीं रख लेते बच्चे की गर्दन को तोड़ के किस बच्चे से मुझे बहुत प्रेम और अगर आप ऐसा करेंगे तो फौरन राजकोट की पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी लेकिन फूल को तोड़ते वक्त कोई नहीं ले जाता फूल की रक्षा के लिए कोई पुलिस नहीं है सिर्फ इसलिए और कोई कारण नहीं है लेकिन फूल को तोड़ लेते हैं और आप सोचते हैं हम फूल से प्रेम कर रहे हैं यहां तक फूल से प्रेम करने वाले हैं कि सुबह से दूसरों की बगियों के बैयाओं को तोड़कर भगवान पे चढ़ाते रोज सुबह निकलते हैं झूलियां लेकर गांव गांव में मुझे दिखाई पड़ते हैं और उनको एक फायदा है वो किसी की भी बलिया का फूल तोड़ सकते हैं कोई गर्व करके कहते हैं भगवान की पूजा के लिए तोड़ दे उनको कोई मना भी नहीं कर सकता मैंने अपनी बगिया में जा में कुछ दिन तक तकती लगा छोड़ी थी कि और किसी भी काम के लिए तोड़ सकते हैं भगवान की पूजा के लिए तोड़ना मना क्योंकि कम से कम भगवान के साथ तो इस पाप का संबंध मत जोड़वाओ और किसी के लिए तोड़ो अपनी प्रेसी के बाल में कोस न हो तोड़ो लेकिन भगवान पर तो दोष तो मत जुड़वाओ भगवान के साथ इस पाप को मत जोड़ो ये फूल अपनी जगह बहुत है ये अपनी जगह खड़े होकर भगवान के चरणों में समर्पित है जो जहां है वो भगवान के चरणों में समर्पित है इसे तोड़ के कहा ले जा रहे हैं लेकिन जिसको हम कहते हैं कि बड़ा फूलों का प्रेमी है वो फूलों का हत्यारा है उसका फूलों से कभी कोई संबंध भी नहीं हुआ क्योंकि संबंध हो जाता तो फूलों का टूटना बंद हो जाता मैं स्मरण दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि हमारे संबंध तो बिल्कुल ही अजीब है इन अजीब संबंधों को लेकर इन एक्सर्ड रिलेशनशिप के भीतर ये बिल्कुल ही अर्थहीन बेबुज संबंधों को लेकर आप चाहते कि हो कि संबंध हो जाए आपका अद्वैत से नहीं हो सकता नहीं हो सकता कोई रास्ता नहीं लेकिन हो सकता है संबंध आपको अपनी सारी क्षमता और सारे संबंधों का पूरा ब्यौरा एक दफा आग डाल के देख लेना जरूरी कि वो कैसा है क्या है वहां स्मरण आ जाए तो सैन धीरे धीरे कोई द्वार आपके मन में खुलने लगे और आपको दिखाई पड़ने लगे कि क्या संबंध हो सकता है प्रकृति से क्या संबंध हो सकता है कभी किसी झील के पास चुपचाप घड़ी आधा घड़ी लेटे रहे छोड़े झील बहुत दूर है तो सभी गांव में लूं होती कभी जमीन पर सारे वस्त्रों को छोड़कर तो चुपचाप घड़ा आधी घड़ी पड़े रहेंगे जिस जिससे तो कोई मां की गोद में पड़ा रह गया हो नहीं। तो आप उस मां को जानने से अपरचित रह गए जो हर क्षण आपके नीचे और आपको संभाल रही है मैं आपसे कहता हूं कि मत पढ़ना वेद मत पढ़ना चाहे गीता मत पढ़ना चाहे कुरान घड़ी पर भूमि पर नग्न चुपचाप एकांत में भूमि की छाती से छाती मिलाकर पड़े रहना आधा घड़ी और अनजानी अन्य प्रविष्ट होने लगेंगी कोई चीज भीतर कपने लगेगी और बदलने लगेगी और कोई एक गहरा संबंध खींच लेगा कोई कशिश कोई वेविटेशन बीच में दौड़ने लगेगी कोई विद्युत और पहली तरफ पता चलेगा मैं एक इस से पैदा होता हूँ इस मिट्टी से बनता हूँ और इस मिट्टी में जमीन हो जाता हूँ जो मेरा आज शरीर है वो कल पृथ्वी का हिस्सा था तो कल फिर पृथ्वी का हिस्सा हो जाएगा जो जानते हैं वो जानते हैं कि वाज भी चलते फिरते हुए भी पृथ्वी का ही हिस्सा है वो पृथ्वी से कहीं भी दूर नहीं चला गया पृथ्वी और उसके बीच महत्वपूर्ण संबंध है मिस्टीरियस रिलेशनशिप है पृथ्वी और शरीर के बीच आज भी संबंध है क्योंकि पृथ्वी में जो अणु है वे शरीर में है शरीर और अंगों के बीच कथित है आकाश में चांद है पूर्णिमा के चांद में सारा समुद्र आवास की तरफ खींचने लगता है वो तो चांद खींच रहा है पानी को कथित चांद की उस पानी को अपनी तरफ बुला रही है पृथ्वी से बना हुआ हिस्सा है शरीर जी पृथ्वी से पूरे वक्त खींच रही है अपनी तरफ पूरे वक्त से खींच रही है अपनी तरफ पूरे वक्त हम रेसिस्ट कर रहे हैं पूरे वक्त हम प्रतिरोध कर रहे हैं पृथ्वी का कि वो हमको खींचा ले अपनी तरफ ये रेसिस्टेंस हमारे चित्त का सबसे बड़ा तनाव ये विरोध के हमारे चित्त की सबसे, बड़ी की है, सबसे बड़ी चिंता बड़ी चिंता है घर के जाल के पीछे छिप गया और, गया है। और अपनी माँ के पास नहीं जाना चाहता और कहता है की मैं नहीं जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए अब उसे प्यास भी लग रही है उससे भूख भी लग रही है उसे माँ की याद भी आ रही है वो बार बार जाँच के भी देख है लेकिन कह रहा है, है कि नहीं जाएंगे रुका है झाड़ के पीछे छिपा है उसकी माँ खोज की फिर लेकिन वो नहीं बोलना चाहता है वो ना रहा वो नहीं जाएगा वो नहीं जाएगा लेकिन उसकी आंखों जा रहे हैं वो भी चिल हुआ जा रहा है वो तड़पा जा रहा है और उसे पता नहीं है कि वो माँ की गोद में जाके अब भी एकदम ठीक हो जाएगा जाता है माँ की गोद में सब शांत हो गया उसकी आंखों सूख गए हैं रहा है उसका तनाव विलीन हो गया उसकी चिंता खो गई उसकी परेशानी नहीं है अब वो निश्चिंत है अब वो आनंदित है अब वो किसी के हाँ तो में समर्पित हो गया है ये जमीन पैरों के नीचे है आदमी उसका पुत्र है और 24 घंटे उससे दूर है और भागा हुआ है और बिल्कुल उसके पास नहीं जाता सीमेंट की मजबूत सड़कें बना है उसने ताकि पृथ्वी से उसका कोई संबंध न हो जाए मजबूत चमड़ों के जूते बना लिए हैं उसने ताकि कहीं धूल उसके पैर उसे न लग जाए शरीर को कहीं छू न ले ये माँ का फिर हाँ, उसे ये उसकी सारी चेष्टा है और वो पूछता है कि हम अद्वैत के भाव में कैसे प्रतिष्ठित हो जाए बच्चा माँ की गोद में पहले अद्वैत के अनुभव को उपलब्ध होता है माँ से बच्चा जितनी दूर जाता है उतना ही द्वैत उतना ही द्वैत में प्रविष्ट होता है इसीलिए तो बचपन की जीवन भर याद आती है इसीलिए तो जीवन भर ये पीड़ा बनी रहती है कि बचपन बहुत अद्भुत था बहुत सुंदर था क्या था अद्भुत बचपन में क्या था सुंदर कुछ बता सकते हैं गिनती की क्या थी बात जिसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं कुछ भी बात ना थी माँ के निकट एक अद्वैत का अनुभव था जो उसके बाद कभी नहीं हो सका दूर से दूर होता गया फासला गया, फिर कोई नहीं हो सका। वो याद है वो प्राणों के पीछे बनी हुई छिपी प्यास है लेकिन पृथ्वी उस माँ से भी बड़ी माँ है जिसने आपको जन्म दिया वो आपकी माँ की भी माँ है इस पृथ्वी के निकट परिपूर्ण सारा बीच का फासला छोड़ के सारा रेसिस्टेंस छोड़ के छोटे बच्चों की तरह जब कोई बच्चे चुपचाप ले जाता है सब भूल जाता है हो जाता है उस मिट्टी में उस स्मरण में कि कल मैं इस मिट्टी का हिस्सा था कल फिर इसका हिस्सा हो जाऊंगा आज भी इसका हिस्सा हूं शायद मुझे पता नहीं वो पाएगा उसके दीकर और प्रकृति और पृथ्वी के बीच में कोई चीज टूटती है कोई दीवाल गिरती है कोई चीज जुड़ जाती है कोई चीज बहन लगती है दोनों के बीच उदाहरण के लिए मैंने कहा ऐसे ही आकाश के साथ ऐसा ही वृक्षों के साथ ऐसा ही जीलों के साथ जो नहीं अपने संबंध को अपने हार्दिक संबंध को और तब आप पाएंगे कि अद्वैत आपके लिए बकवास नहीं रही जैसे कि बकवास हो गई है हर कोई बैठ के अद्वैत की बातें कर रहा है हर को रह हुए। तो कोई सूत्र दौड़ा रहा है रहते हुए लेकिन से कोई संबंध नहीं कोई वास्ता नहीं जीवन अनुभव अद्वैत का कुछ बात और है तो जीवंत वैज्ञानिक अनुभव के लिए प्रयोग करने जरूरी है निरहत्तर जीवन में प्रयोग करने जरूरी है एक उदाहरण के लिए मैंने कहा वैसे सब चार दिशाओं में सब भाई लेकिन हमें किसान नहीं है इसलिए हम इन सारी चीजों को करीब से गुजर जाते हैं और वंचित गुजर जाते हैं एक बार एक संभा में अपने वजीर के दुर्भाग्य पर पीड़ित होकर उस पर कुछ अनुकंपा करनी चाहिए और दूसरे वजीरों ने कहा कि हम सब गरीब से गरीब होते गए हमारा ये एक वजीर, हमारा एक साथी गरीब से गरीब होता चला जाता हम क्या करें क्या न करें सम्राज ने कहा कि मैंने ऐसे तो कम पैसा दिया और ऐसा नहीं तुम ऐसा है तुम सबसे ज्यादा दिया लेकिन यह आदमी भी मालूम कहता है की सारी संपदा से अपने वंचित हो जाता है फिर ये इतना संकोच सीधे कि इसे अगर सीधा दो तो ये लेने से इनकार करता है वजीरों ने कहा एक बार और प्रयोग करें राजा ने कहा अब प्रयोग करना चाहता हूं ताकि तुमको भी पता चल जाए कि ये आज ही कुछ ऐसा है कि संपत्ति पास में करी हो, भी हो तो भी वंचित हो जाए उन्होंने उनका क्या करिएगा उस वजीर को सांझ को राजा ने अपने घर बुलाया कि तू सांझ को छह बजे मेरे पास आना महल राजा के महल तक आने के लिए रास्ते और महल के बीच में नदी बहती थी छोटा एक पुल था जिस पर तो सिर्फ राजा के घर आने वाले लोगों के गुजरते थे विशेष मेहमान हर कोई गुजरता था उस वजीर को छह बजे बुलाया और उस पुल के ऊपर पूरे पुल पर बड़ी बड़ी हंडियां स्वर्ण अकर्थियों से भर के रखवा दी वो वजीर आया सारे वजीर चुपचाप बगीचे में छिपे खड़े थे कि क्या होता है राजा भी छिपा है। वो वजीर आया पुल पर और सारे लोग देख देखते में वो आख बंद किए हुए पुल से आ है तो वहां क्यों बंद किए हुए वहां बंद किए हुए क्यों आ रहा है वो आँख बंद किए हुए पुल पर तो तरकता तरकता पुल के नीचे आ गया आँख खोली राजा से आके मिला वजीरों ने सबने पूछा क्या आप आंख बंद करके क्यों आए उसने कहा जब मैं पुल के उस तरफ आ रहा था तो मुझे एक अंधा आदमी दिखाई पड़ा और मुझे ख्याल आया कि कहीं अगर जीवन में मैं अंधा हो जाऊं तो कैसे चलूंगा तो मैंने कहा जरा प्रयोग करके देख ले तो मैं आँख बंद करके और चलता हुआ आया नहीं तो मैं चल सकता हूँ मैंने ये पुल पूरा पार कर लिया आँख बंद किए हुए राजा ने कहा कही क्या करे स्वर्ण अतरफियों के हंडे भरवा के रख दिए पुल पर, लेकिन आज उनको ये ख्याल सूझा है कि आख बंद करके कैसे पार किया जा सकता है चारों तरफ हमारे स्वर्ण अतर्शियों भरी रखी है लेकिन हमको न मालूम कैसे ये ख्याल सूझा हुआ है कि हम बंद करके पार करेंगे हम सारे लोग आँख बंद करके पूरे जीवन के पुल को पार कर जाते हैं चारों तरफ जो है वो में कुछ भी दिखाई नहीं पाता हमें ख्याल नहीं आता कि क्या है कितनी स्वर्ण दूल चारों तरफ उड़ी चल रही है कितना मधुमे पराग, चारों तरफ हवाओं में लूटा जा रहा है कितनी खुशियां कितना आनंद सारे आकाश में पर्याप्त है कितना संगीत चारों तरफ बरसा जा रहा है लेकिन हम आख बंद किए चले जा रहे हैं हमें कोई पता नहीं कि सब क्या हो रहा और फिर हम पूछते हैं कि कैसे हो सकता है फिर अग्न भाव नहीं हो सकता इसलिए पहली बात प्रकृति के सानिध्य को उपलब्ध होना आवश्यक है और प्रकृति के सामिथ्य के लिए हार्दिक संबंधों की पात्रता चाहिए उसे विकसित करें उसे फैलाए उसे बड़ा करें, और धीरे देर धीरे आप पाएंगे कोई चीज टूटने लगी कोई चीज बदलने लगी कोई परिवर्तन शुरू हो गया ये पहली बात दूसरी बात दूसरी बात है प्रकृति का सामिध्य पहली बात दूसरी बात है अनुग्रह की वृत्ति सीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड अद्वैत से केवल वही संबंधित हो सकते हैं जिनके मन में कृतज्ञ होने का भाव है जो कृतज्ञ हो सकते हैं क्योंकि अंत कृतज्ञता से ज्यादा गहरी कोई धार्मिक क्षमता और क्वालिटी नहीं है समझाऊं कृतज्ञता से मेरा क्या मतलब एक मुसलमान सम्राट शिकार को गया हुआ है जंगल में सा उसका हाँ, हमेशा साथ, साथ रहने वाला नौकर है वो एक बगीचे में ठहरे है सम्राट ने अपने घोड़े पर हाथ बनाया और एक वृक्ष में एक ही फल लगा हुआ है, उस फल को तोड़ा जैसी उसकी आदत थी वह अपने नौकर को अपना दोस्त जैसा मानता था जैसे उसकी हमेशा की आदत थी कुछ भी खाता तो पहले उसे देता, उसने चाकू से एक कली काटी उस फल की और उसने उस नौकर को दी उस नौकर ने वो कली चखी और उसके चेहरे पर खुशी दौड़ गई उसने कहा मालिक एक कली से कुछ बिना होगा फल बहुत स्वादिष्ट बहुत अद्भुत है एक कली और दूसरी कली खा गया और उसने कहा कि नहीं दूसरी कली से भी कुछ ना होगा एक कली और उस सारी कलिया नेता गया सर एक ही कली सम्राट के हाथ में बच्ची उस पर तू पागल हो गया क्या मुझे एक दूर चढ़ने देगा उस नौकर ने झपट्टा मारा हो वो उसके हाथ से कली छीन दी राजा ने कहे तो हद कर रहा है तू तू सारा फल खा गया और एक भी कली मुझे देने को तैयार नहीं और दूसरा फल नहीं है वृक्ष पर वापिस दे नौकर कहने लगा नहीं दूंगा मालिक फल बहुत स्वादिष्ट है मुझे ही खाना लेकिन मालिक ने कली छीन दी और मुंह में रोकी फल बिल्कुल जहरीला था कड़वा था वो तो बहुत आराम हो गया उसका पागल तो बिल्कुल जहर है और तू सारी कलियां खा गया और तूने शिकायत भी ना की उन लोगों का कहने लगा मालिक जिन हाथों से मैंने जीवन भर इतने मीठे फल का है उसके कड़वे फल की शिकायत करू क्या मुझे इतना कृतज्ञ समझते हैं इतना इतना समझते हैं कि जिन हाथों से उन्हें बहुत मीठे फल खाए उनके हाथों का एक कड़वा फल न खा सकूं और शिकायत करूं? जीवन उन्हें बहुत मीठे फल देता है लेकिन उनकी हम कोई याद भी नहीं रखते सिर्फ कड़वे फलों की फेरिस्त बना देते हैं। घर घर में बहुत खाते लिखे रखे हैं लोग की जीवन में क्या क्या शिकायत जिससे मिल जाइए वो कहता है ये शिकायत वो कहता है ये शिकायत ये शिकायत आदमी ने मिलता जमीन तो खोजे जो ये कहे कि मुझे जीवन के प्रति एकाध धन्यवाद भी देना मुझे तो नहीं मिला आप तक आपको मिले तो मुझे बता देना एक आदमी नहीं मिलता जो ये कहे की जीवन के प्रति मुझे कोई धन्यवाद देना।, देना है परमात्मा के प्रति मुझे कोई धन्यवाद देना है सब क्रोध में है सबके पास शिकायतें है सबके पास निंदा है सबके पास जीवन का कंटेमनेशन है सब जीवन के प्रति बदला लेने को उत्सुक और आंकड़े लेकिन एक आदमी नहीं मिलता जो कहे कि मुझे कोई धन्यवाद देना धन्यवाद का भाव नहीं है तो अध्यत्म गति नहीं हो सकती आप कहीं यहाँ बड़ी अजीब बातें कह रहा हूँ आपसे ब्रह्म सूत्र पढ़ने को कहूं उससे में गति होती गीता के भाष्य पढ़ने को कहूं उससे में गति होती ओम ओम जपने को कहूं उससे अद्वैत्मिक गति होती मैं ये क्या बातें कर रहा हूं इस उस में गति का क्या संबंध लेकिन अगर जिन के पास आंखे हैं और जिनके पास सुनने को कान है वो समझ सकेंगे कि जो मैं कह रहा हूं उसका ही संबंध हो सकता है अद्वैत्म गति से और किसी चीज का कोई संबंध नहीं हो सकता ग्रेटिट्यूड चाहिए धन्यता का भाव चाहिए जीवन में क्या है कि धन्यता के लिए कारण न खोजा जा सके कितना मिला है लेकिन उसका कोई ख्याल नहीं जो हमारे पास है उसका कोई बोध नहीं जो नहीं है हमारे पास उसकी तकलीफ है उसकी परेशानी जो दूसरे के पास है उसके लिए शिकायत है जो मेरे पास है उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं जो मेरे पास है उसका कोई आनंद भी नहीं एक फकीर था यह फकीर उसने एक रात भगवान से कहा कि विरोध हो गया शिकायत करते करते भी मैं थक गया मेरे दुखों का कोई अंत नहीं आता रोज रोता हूं और प्रार्थना करता हूं कब मेरे दुखों का अंत होगा आज तो मेरी प्रार्थना है सारी पृथ्वी पर लोग मुझसे सुखी हैं मैं अकेला दुखी हूं सबसे ज्यादा दुखी आदमी हमेशा यही कहता है कि मुझसे ज्यादा दुखी जमीन तो कोई नहीं उस फकीर ने कहा चल एक सौदा सही मैं तो बात पे भी राजी हूं तू चाहे तो किसी भी आदमी का दुख मुझे दे दे और मेरा दुख उसे दे दे मैं तुझे धन्यवाद दूंगा क्योंकि सब लोग मुझे हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं मैं ही भरे को रोता हुआ हूं उस बेचारे फकीर को पता नहीं कि हंसी सब झूठी है भीतर सब रोते हैं ऊपर से हंसते हैं हंसते हैं चेहरा बना लेते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि भीतर क्या हो रहा है गीतर सब रोते हैं बाहर की दुनिया में एक वहम पादा होता है कि मैं दुखी हूं बाकी सारे लोग अच्छे लेकिन फकीर को पता नहीं था पर उसी रात पता चल गया रात उसने देखा एक स्वप्न एक जोर की आवाज आकाश से गुंजी है कि सारे लोग पृथ्वी पर इकट्ठे तो हो जाए फना फलाटे क्योंकि वहां दुख का अदल बदल किया जाएगा फकीर भी भागा एकदम उठ के अपनी टोकरी में अपनी पोटली में सारे दुख बंद है और भागा की कहीं चूक न जाए इसी मौके की तो प्रतीक्षा कर बात उसने सोचा की शायद आदमी जाएगा क्योंकि सब लोग तो सुखी है लेकिन रास्ते में उसने देखा कि सारे लोग भाग जा रहे हैं गांव का बादशाह भी भाग रहा है प्रधानमंत्री भी भाग रहा है सब भाग रहे हैं सारे लोग भाग रहे सब अपनी अपनी लिए हुए उसने सोचा अरे बात भी दुखी था इसकी भी पोटली है और अपने से छोटी भी नहीं मालूम करती ये प्रधानमंत्री भी दुखी थे ये सारे लोग दुखी थे सन्यासी भी भागे जा रहे हैं वो भी अपनी पोटियों लिए हुए उसे पता भी नहीं था की इनकी इनकी पोटियों में भी दुख होगा हालांकि पोटली गिरुआ रंग की बांधी हुई हो अंदर दुख है कोई भी फागू चले जा रहे हैं कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा क्योंकि तो मौका चुप नहीं ठीक नहीं सिर्फ जगह इकट्ठा होगी सारी पृथ्वी के लोग बड़ी बड़े भवन हैं और उन भवनों में खूंठिया लगी हैं करोड़ों और आवाज हुई की सब खूठियों पर अपने अपने दुखों की पोठलियां टांग सब ने अपनी पोठिया टांग दी और तब दूसरी आवाज हुई कि जल्दी से जिसको जिसकी भी पोतली चुननी वो चुन ले और उठा दे जो जो उठा लेगा वो उसी का दुख हो जाएगा वो फकीर भागा आप सोच रहे होंगे किसी और का दुख उठाने नहीं अपनी ही पोतली उठाने की कोई और ना उठाने आज पहली दफा दिखाई पड़ा कि दूसरों के पास बड़ी बड़ी पोतलियां और फिर उसने सोचा कि अपनी छोटी भी है और जो भी दुख है परिचित है अपरिचित दुख और मैं मालूम क्या हो और कोई और उठा ले तो मुसीबत पर जाए फिर चुनाव करने में कि कौन सी उठानी उसने बात के अपने उठा ली सोचा था कि दूसरों में बदली होंगी लेकिन उसने जिससे भी पूछा उसने कहा भैया मैंने अपनी ही उठा ली वहाँ एक भी आदमी था जिसने किसी दूसरे की उठाई उन सबने अपनी उठा दी थी, थी जल्दी से कोई और न उठा दे ंद उसकी खुल गई आपकी नींद कब खुलेगी? खुले खोलेगी या नहीं खोलेगी दूसरों को देख रहे हैं इसलिए शिकायत पैदा होती है अपने को देखेंगे तो धन्यवाद पैदा होगा दूसरों के पास जो है उसकी गिनती करेंगे तो शिकायत पैदा होगी क्रोध पैदा होगा विद्रोह पैदा होगा अपने पास जो है उसे देखेंगे तो कृतज्ञता पैदा होगी कि मेरी पात्रता क्या थी और मुझे क्या क्या मिला अगर एक आदमी ने भी आपको प्रेम किया है तो आपकी पात्रता थी कि आपको प्रेम मिले क्या था आपके पास अगर एक आदमी ने भी आपको कभी गले से लगाया है कौन सी पात्र था आपके पास जिसलिए वो आपको गले से लगाता है अगर आपके चार मित्र हैं कौन सी पात्र पात्रता थी आपकी क्या आपका कोई मित्र होता अगर आप इतने दिन जिए हैं, श्वास ली है आपके पास आंखे हैं और सुनने को कान हैं, जीवन का सारा संगीत इन कानों से सुना जा सकता है जीवन की सारी अभद्रताएं भी सुनी जा सकती है जीवन के सारे उपद्रव भी सुने जा सकते हैं जीवन का सारा संगीत भी सुना जा सकता है इन आंखों से पृथ्वी के सारे कांटे भी देखे जा सकते हैं और सारे फूल भी इस हृदय से घृणा भी की जा सकती है और प्रेम भी ये सब मिला हुआ है ये इन्फिनेट पॉसिबिलिटी मिली है इन्फिनिट पोटेंशियल मिला है ये इतनी आनंद संभावना मिली है जीवन की इसकी क्या पात्रता थी आपको मिले आपने क्या सौदा किया था क्या चुकाया था कि जीवन आपको मिले लेकिन ये मिला है और इस मिले हुए के लिए कोई धन्यवाद पैदा नहीं होता क्योंकि इसे हम देखते ही नहीं इसे देखे इसे खोजे और धीरे दीर धीरे आप पाएंगे कि जो मिला है वो बहुत है। वो बहुत से ज्यादा है वो बहुत से बहुत ज्यादा है मेरा कोई दावा ना था और वो मिला है मेरा कोई अधिकार ना था वो मिला है और तब तब अनंत के प्रति एक कृतज्ञता अगर पैदा हो जाए तो कौन सा कौन सा विस्मय है वही कृतज्ञता का भाव आनंद के चरणों में झुका देता है वो झुक जाना अद्वैत में दृष्टि से वो समर्पण वो सिलेंडर अद्वैत के दरवाजे का खुल जाना तो ग्रेटिट्यूड चाहिए एक आदमी एक गांव में ठहरा एक रात सुंदर उसके पास घोड़ा था वो चोरी चला गया आदमी था वो घोड़ा बहुत कीमती था उस घोड़े को बड़े बड़े सम्राटों ने मंगा था कि हमें दे दो लेकिन उसने नहीं दिया था सम्राटों ने कहा था जो भी मूल्य चाहिए ले लो लेकिन उस घोड़े ने कहा था प्रेम का कोई मूल्य तो नहीं होता प्रेम देखा तो नहीं चाहता इस घोड़े को मैं प्रेम करता तो कोई कीमत नहीं हो सकती चकित रह गए थे सम्राट घोड़ा लेकिन जरूर कीमती था उस ने लेकिन एक रात को चोरी चला गया क्या हुआ पता नहीं सुबह गांव के लोग इकट्ठे हुए उन्होंने कहा कि पागल बूढ़े तो बहुत बुरा हुआ घोड़ा चोरी चला गया इतनी कीमती चीज थी बेची देता तो अच्छा था लेकिन वो बूढ़ा चुपचाप बैठा है आकाश की तरफ देखते हुए फिर लोगों से मत मत कहो मत कहो ये कि बुरा हुआ हमें कुछ भी पता नहीं है कि क्या हुआ इतना ही कहो, कहो इससे ज्यादा मत कहो इससे ज्यादा कहना भगवान के प्रति विरोध और ऐतराज हो जाता है उन लोगों ने कहा का, का, का विरोध बात सीधी और सांस है घोड़ा चोरी गया ये नुकसान हुआ जिनका घोड़ा चोरी नहीं गया था वो कहने लगे शिकायत जिसका घोड़ा चोरी गया था वो कहता मत का आगे मत कहो इतना ही बहुत है कहना है कि घोड़ा अपने पास था अपने पास नहीं बुरा हुआ या अच्छा हुआ यह सिवाय प्रभु के कौन जानता होगा गांव के लोगों ने कब पागल है ये बुरा मालूम होता है घोड़ा चोरी चले जाने से दिमाग भी खराब हो गया अब व्यवहारिक मालूम होता है लेकिन पंद्रह दिन बाद ऐसा हुआ कि वो घोड़ा वापस क्या वो जंगल भाग गया था और साथ में पंद्रह बीस जंगली घोड़े लेके आ गया गांव के लोगों गए चालाक मालूम होता सांझ को गांव के लोग कट्टे हुए और कहा कि बाबा ठीक कहते थे, थे, थे तुम तो मजा आ गया तो पंद्रह बीस घोड़े साथ आ गए सीख जाएंगे चलना तो कीमती हो जाएंगे बड़े ताकतवर जानवर है जंगल के बड़ी कीमत मिलेगी बहुत अच्छा हुआ कि घोड़ा गया और आ भी गया और घोड़ों को भी ले आया उस बूढ़े ने बस, बस, बस ज्यादा मत बढ़ो क्योंकि अभी तुम अच्छा कहोगे तो कल तुम्हें बुरा कहने का मौका मिल जाएगा तुम क्षमा करो इतनी काफी है कहो कि घोड़ा भी लौट आया पंद्रह घोड़े भी आ गए किससे ज्यादा मत कहो इससे ज्यादा कहो ये मत क्योंकि हम कुछ जानते नहीं था नहीं क्या छिपा हो इसके पीछे लोगों ने कहा आप की की बात करने कोई जरूरत नहीं नगद फायदा है लेकिन आठ दिन बाद ही गांव के लोगों को अपनी बात बदल देनी पड़ी और गांव के सारे दुनिया के गांव के लोग ऐसे होते हैं कि आठ पंद्रह दिन में बात बदल लेते हो फिर ख्याल भी नहीं करते कि पंद्रह दिन पहले हम क्या कह रहे थे उस गाँव के लोग भी ऐसे थे उस के लोग भी ऐसे ही होंगे पांच दिन बाद में बदल जाती है वो नहीं कि पांच दिन पहले हमने क्या कहा था वो फिर बात बदल गई उस घोड़े का एक ही जवान लड़का था वो ही उसके बुढ़ापे का सहारा था वो तो एक जंगली घोड़े को चलाना सिखा रहा था घोड़े ने पटक दिया उसके दोनों पैर टूट गए गांव के लोगों ने कहा बाबा ये तो बहुत बुरा हुआ घोड़े क्या आए तो दुर्भाग्य आया घर में जवान लड़के की टांगे टूट गई पता नहीं ठीक थी, होंगी कि नहीं होंगी बुरापे का वही सहारा था एकमात्र अब क्या होगा बुरा ने फिर, फिर वही तुम कहीं चले जाते मत हो मत तो ये इतना ही काफी है कि कल तक लड़के की टांगे थी आज टूट गई अच्छा हुआ कि बुरा हुआ हम क्या जाने जो तोड़ता होगा टांगन जो बनाता होगा वो जानता होगा कुछ होगा राज्य लोगों ने कहा अब इस बकवास को हम सुनने को राजी नहीं हैं ये मामला साधारण नहीं लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई उसकी शादी होने वाली थी अब शादी भी नहीं हो सकती और अब उसकी सेवा करो अब तक वो तुम्हारी सेवा करता था गोरा हो पत्र हो गया गांव के लोग क्रोध से भरे चले गए लेकिन पंद्रह दिन बाद उन्हें अपनी बात फिर बदल लेनी पड़ी गांव पर हमला हो गया पड़ोस के राजा ने हमला कर दिया उस गांव के राजा ने जितने जवान लड़के थे सबको जबरदस्ती मिट्टी में भर्ती कर लिया कंपल्सरी सिर्फ बुरे का लड़का छूट गया उसके पैर टूटे थे वो किसी काम का नहीं था गांव के लोगों ने कहा बड़े चालाक मालूम होते वो हो तुम्हें तो। हमारे लड़के तो गए बिल्कुल लंगड़ा भी है तो क्या कम से कम घर में तो है का तुम बाज नहीं आते अपने कुछ भी पता नहीं है कि क्या हुआ इतना ही हुआ कि तुम्हारे के चले गए और मेरा नहीं गया लेकिन क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ हम नहीं जानते। वही जानता है और उसके हाथ कृतज्ञता से आकाश की तरफ जुड़ गए ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता का भाव तथ्यों को देखता है और चुप रह जाता है निर्णय नहीं देता जजमेंट नहीं लेता धार्मिक आदमी निर्णय नहीं लेता धार्मिक आदमी तथ्य को कह देता और कह देता है चुप हो जाता क्योंकि वो ये कहता है कि एक तथ्य तक्ष अनंत तथ्यों से जुड़ा है एक तथ्य के पीछे अनंत अतीत है एक तथ्य के आगे अनंत भविष्य है हम नहीं जानते कि क्या होगा और क्या नहीं होगा क्या अच्छा है क्या बुरा है कोई भी नहीं कह सकता है हम तो मौन में सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं जो भी है उसके लिए जो भी है उसके लिए, उसके लिए सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं वो जो मैंने सुध आपसे कहा एक अनंत संबद्धता है एक निरंतरता है चीजें जुड़ी हैं खट्टी है, है। चीजें किसी बड़ी टोटलिटी के हिस्से हैं किसी बड़ी फोन के हिस्से वो पूरा क्या है हमें कुछ पता नहीं मत करे शिकायत मत में मिलने चुप रह जाए और कृतज्ञ हो उसके लिए जो है कृतज्ञ हो उसके लिए जो मिला है कृतज्ञ हो उसके लिए जो हो गया है और जो व्यक्ति हर स्थिति में कर्तव्यता को खोज लेता है वो हर स्थिति में सीमा का अतिक्रमण कर जाता है और असीम से जो जाता है उसकी अभ्य यात्रा काफी गहराइयों तक तो पहुंच जाती है दूसरा सूत्र और तीसरा अंतिम और फिर मैं अपनी चर्चा पूरी करूं पहली बात हार्दिकता दूसरी बात कृतज्ञता और तीसरी बात मौन साइलेंस जीवन को ऐसे जिए जैसे मौन जैसे एक मौल संगीत हो एक साइलेंट म्यूजिक हो जीवन को ऐसे जिए कि जीवन में कोई कोलाहल कोई शोरगुल कोई उपद्र कोई तनाव कोई ताकदौर नहीं जीवन एक शान झड़ने की तरह हो एक मौन झड़ने की तरह हो. क्या आपको पता है आदमी को छोड़कर दुनिया में कहीं भी कोई शोर बुल लेंगे क्या आपको पता है आदमी को छोड़कर कहीं भी जगत में कोई डिस्टरबेंस नहीं है अगर पृथ्वी पर आदमी ना होते तो एक अद्भुत सन्नाटक सारी पृथ्वी को घेर लेगा और छा पृथ्वी की आवाजें भी सन्नाटे को तोड़ती नहीं है सन्नाटे को गहरा एक पक्षी गीत गाता जी और रात भर चिल्लाते उससे कोई रात का सन्नाटा टूटता नहीं सन्ना था और डर आता है और डीपर होता है साइलेंस के हिस्से हैं, के हिस्से है आदमी ने जरूर नॉइज ईजाद की है सोरगुल की किया है और आदमी इतना ईजाद करता जा रहा है सोरगुल का कि जिसका कोई हिसाब नहीं बाजार घर सब सड़कें दो आदमी मिल रहे हैं और बातें करेंगे दस आदमी मिल रहे हैं बकवास करेंगे दुकान है होटल है क्लब है तो रेडियो है लाउड स्पीकर है इनका बस चले तो शायद आकाश में इसकी व्यवस्था करें कि दिन घात तो उपद्रव होता रहे कोई आदमी सुन न पाए भूल न पाए ये सारा उपाय चल रहा है जो मुल्क जितना सभ्य हो गया उस मुल्क में आवाज और सुरगुण बढ़ गया नाप सकते आप आवाजों का मापदंड नाप कि कितनी आवाजें हो रही हैं गांव में उतना ही शब्द गांव है असभ्य गांव चुपचाप थे एक साइलेंस में दबे हुए थे उनका कोई पता नहीं चलता था बुद्ध के एक गांव के बाहर श्रावस्ती के बाहर बुद्ध का संग ठहरा दस हजार भिक्षु थे श्रावस्ती के नरेश को उसके मित्रों ने कहा कि बुद्ध का आगमन हुआ है आप भी चले सुने वह आदमी क्या कहता है वो कुछ दूर की खबर लाया है कुछ अज्ञात के संदेश लाया है चले लेकिन नरेश थोड़ा विचार किया कि कहीं कोई साजिश तो नहीं है क्योंकि जो लोग साजिश करते रहते हैं वो हमेशा इसी छाल में रहते हैं कहीं और कोई साजिश तो नहीं कर रहा फिर उसने का कहते हैं तो मैं चलूंगा उसने तलवार अपने साथ बांध ली। तलवार कहाँ ले जाते है वहाँ तलवार की क्या जरूरत लोग देख के हसेंगे वहाँ तलवार की कोई जरूरत नहीं है उसने कहा की नहीं, नहीं अकेले में जाते हैं जंगल में जाते हैं तलवार ले लेना ठीक तलवार लेके घोड़े तो सवार होकर वो गया फिर तो उन्होंने कहा कि वो जो सामने आमदबन दिखाई पड़ता है उसी में इतने करीब आ गए हैं हम और जरा सी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही दस हजार भिक्षु वहां कैसे हो सकते हैं कुछ धोखा है सुने बात क्या है तुम मुझे दिखे अंजाम गलत जगह पे ले जा रहे हो उन्होंने कहा आप हैरान ना हो आप परेशान ना हो दस हजार लोग वहां हैं उसने कहा मैं कैसे मानूं इतने हम करीब आ गए हैं और दस हजार लोग आम लोगों में ठहरे हुए तो कितना मजा नहीं मच जा था। फिर वहां गए वो तलवार हाथ में निकाले रहा जब उसने वहां दस हजार लोग देखे तो हैरान हो गए वहां दस हजार लोग थे और सन्नाटा था सब अपने अपने में थे कोई किसी दूसरे से बात कर रहा था ना चीत कर रहा था ना विवाद कर रहा था न झगड़ रहा था सब अपने अपने मिलते वो राजा उनके पास से निकला तो उसे लगा कि जैसे वहां सभी अकेले हैं वहां दस हजार है ही नहीं वहां एक एक आदमी अकेला अकेला मालूम हो रहा है उसने बुद्ध से जाकर पूछा कि इन लोगों को क्या हो गया दस हजार लोगों को क्या बात है गूंगे हैं बोलते नहीं है बुद्ध ने कहा गूंगे नहीं है लेकिन बोलते भी नहीं है ये किसी गहरे संगीत में डूबे हुए ये किसी मौन में डूबे हुए ये जीवन के किसी गहराइयों में प्रवेश पा रहे हैं और जब जीवन की गहराइयों में प्रवेश पाना हो तो जीवन की सतह से नीचे डूबना पड़ता है किसी आदमी को समुद्र में गहरे जाना हो तो सतह को छोड़ना पड़ता है सतह पर लहरे तूफान है आवाज है हवाएं हैं नीचे नीचे उतरता है समुद्र में वहां सन्नाटा सन्नाटा सन्नाटा फिर सिर्फ बिल्कुल सन्नाटा है ऐसा सन्नाटा भी है समुद्र की गहराइयों में कि आवाज तो दूर सूरज की किरण दीवा नहीं पहुंचती सन्नाटा ऐसा ही जीवन की गहराइयों में अद्भुत में सन्नाटा और सन्नाटा और सन्नाटा है लेकिन उस सन्नाटे में जानो हो तो थोड़ा आवाज़ की दुनिया और कोलाहल की दुनिया से थोड़ा खेतक जाना पड़ेगा लेकिन सुबह से उठे फागल की तरह दौड़ते हैं अखबार शोरगुल की खोज शुरू हो गई भाग्य रेडियो शुरू किया अभी तक भजन शुरू नहीं हुई उठाया उस बकवास शुरू की पति पत्नी का निरंतर का उपद्रव शुरू हो गया बच्चों को उठाया कि पढ़ो ये करो वो करो लाप्रो शुरू हो गई नहीं कि की सोरबल की तलाश शुरू हो गई और पूछते हैं कि अदृश्य संबंध कैसे हो सकता है नहीं हो सकता रेडियो से संबंध कर लीजिए अखबार से कर लीजिए अदृश्य को छोड़िए उससे संबंध नहीं हो सकता रेडियो से अखबार से इस पत्नी से इस बच्चे से थोड़ा सा डूबिए कहीं और कृपा करिए उनको भी डूबने दीजिए ना खुद डूब रहे हैं उनको डूबने दे रहे हैं। घर हमारे क्या हो गए घर में कोई कोने है चुप्पी का कोई शांति का कोई एकांत का घर के परिवार के लोग कभी रात के अंधेरे में पांच मिनट चुपचाप बैठ जाते नहीं बिल्कुल नहीं अगर दस पांच मिनट पति चुप बैठ जाए तो पत्नी उसकी गर्दन पकड़ लेगी कि तुम तो चुप क्यों बैठे हो मामला क्या है क्या चाहते हो क्यों चुप बैठे हुआ चुप बैठना बड़ा खतरनाक है यहाँ गुड़ते रहना चाहिए बोलते रहना चाहिए चुप कोई हुआ कि खतरा चुपी का जीवन से शुक्र ही पड़ गया है बाप होकर गया वो कहीं भी नहीं रहते और चुट्टी से बड़ी कोई चीज जीवन में है ही नहीं मौन से बड़ा कोई चीज सत्य नहीं है मौन के मंदर से धर्म का द्वार जाता है मन के रास्ते पर चलने से व्यक्ति वहां पहुंचता जहाँ आनंद शब्द कहां ले जाएंगे सीमा के बाहर वहां तो शून्य ही ले जा सकता है बातचीत कहा ले जाएगी वहां वहां तो सब खोकर मौन होकर ही जाना पड़ता है सब बांती चुप सब बात तो तीसरी बात है जीवन में थोड़े से मौन के गैप थोड़े से रिक्त स्थल मौन के खोजे कभी कभी एकदम चुप हो जाए कभी दिन, दिन, दो दिन को चुप हो जाए कभी मौका मिल जाए तो मत छोड़े इस अद्भुत यात्रा को ऑन हो जाए जब जब मौका मिल जाए जितना बने कम कर दे टेलीग्रसित कर लें बोलने को जैसे कि एक एक चीज पर पैसा लगता और एक एक शब्द पर बोलने पर टेलीग्राम करते वहां बकवास नहीं वहां एक एक शब्द के लिए पैसा चुकाना पड़ रहा है लेकिन आपको पता नहीं है जो एक एक शब्द आप बोल रहे हैं उसके लिए जीवन चुकाना पड़ रहा है, पैसे से बहुत ज़्यादा, जीवन खो रहे हैं उतनी देर में आप जिसका मूल्य बहुत है टेलीग्राफिक हो जाए एक एक शब्द तुला हुआ जरूरत हो तो न हो तो एक मित्र को मैंने कहा कि तुम जरूरत के शब्द बोलने का अभ्यास शुरू करो पांच सात दिन बाद उसने कहा कि बढ़िया स्कूल होगी जरूरत के बोलता हूँ तो बोलने की जरूरत नहीं रहेगी अब मुझे पता चला कि सब गैर जरूरत फिजूल बोले चला जा रहा है और आपको पता है फिजूल बोल के आप क्या कर रहे हैं अपना नुकसान कर रहे हैं जित बोल रहे उसका भी नुकसान कर रहे हैं चित्त तो एक संयंत्र है जैसे मैंने कहा सब जुड़ा हुआ है हम सब चित्र से भी जुड़े हुए हैं जब मैं एक शब्द फेंकता हूँ कहीं तो उसकी अंतर्धाराएं अनेक लोगों में जाके कार्य शुरू कर देती है अनेक कंपित होंगे तो मैं जब बोल रहा हूं तब मुझे अगर परिपूर्ण स्मरण हो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरे भीतर शून्य से पैदा हुआ है मौन से पैदा हुआ है वो मैंने किसी गहरी चुप्पी में पाया है तो तो ठीक है वो शब्द दूसरों के भीतर जाकर भी चुप पैदा पैदा करेगा क्योंकि जो चीज से से से होती होती है होती है। अगर मेरे से और से कोई, तो को से, से, से, से कोई चीज निकली है तो आपके भीतर भी जाके पागलपन पैदा करेगी तो हम एक म्यूचुअल मेडनेस का इंतजाम किए सारी दुनिया में सब पागल है सब अपने पागलपन को दूसरे पे फेंक रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक हर आदमी अपने पागलपन के कीटाणु सब तरफ फैला रहा है और उनको फैला फैला के हम सारी दुनिया के पागलपन को गहरा और घना करते जा रहे एक घंटा में यहाँ बोल रहा हूँ इस एक घंटे में सारी दुनिया में एक हजार लोग आत्महत्या कर लेंगे चौबीस घंटे में चौबीस लोग इस पागलपन की हालत में पहुंच जाते हैं कि जीवन दुष्पार तो हो जाता है सारी जमीन पर आदमी पागलों की संख्या बढ़ती चली जाती है अमेरिका में प्रति दिन 30 लाख लोग मानसिक चिकित्सा के लिए खोज में निकलते और ये सरकारी आंकड़े और आप जानते हैं सरकारी आंकड़े कभी भी सच नहीं होते जब तो अमेरिका की सरकार कहती है कि 30 लाख आदमी रोज मानसिक चिकित्सा करवाते हैं तो कितने करवाते होंगे कहना बहुत कठिन क्यूँकी पागलों की संख्या को पूरी पूरी बताने को कोई सरकार राजी नहीं हो सकती क्योंकि उनमें सागे पा, पागल तो सरकारी ऑफिस उनमें से आगे पागल सरकार के पार्लियामेंट बनाते आगे पागल सरकार के मंत्री उपमंत्री बनाते वो सब संख्या ठीक ठीक बता नहीं सकते कि पागलों की कितनी लेकिन सारी दुनिया में वृहत् रूप से पागलपन फैल रहा है क्योंकि मौन स्वास्थ्य को लाता था वो खत्म हो गया है सोरगुल सोरगुल सोरगुल तो तीसरी बात है अद्वैत की तरफ जाने के लिए मौन जितना बन सके जितना संभव हो सके उतना चुप रहने की सामर्थ्य बढ़ानी चाहिए पात्रता बढ़ानी चाहिए जिस दिन आपके भीतर मौन की दशा तैयार हो जाएगी उस दिन वो संगीत संगीतज्ञ जिसकी मैंने बात कही वो संगीत रही वो संगीतज्ञ जिसके लिए तीन दिन से खोज के लिए बात कर रहा हूं वो अपना दरवाजा खोल के बाहर आ जाएगा कहेगा जा कि ठीक अब तुम तैयार हो गए अब मैं बजाता हूँ वीणा तुम सुनो जिस दिन वाम की पात्रता रिसेप्टिविटी तैयार हो जाती है उस दिन परमात्मा का संगीत गाप के द्वार पर आके वीणा बजाने लगता है वो वो है धर्म की सत्य की ब्रह्म की अनुभूति ये तीन बातें सुबह की बात से जोर देना तो अद्वैत के रास्ते पर कैसे एक, एक कदम उठाया जा सकता है वो ख्याल में आ जाएगा और सच बात इतनी ही है कि प्राथमिक कदम ही बताने की जरूरत है सिर्फ एक कदम आज दूसरा कदम उसे दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है दूसरा उठाता है तीसरा दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है हार केवल वही है जो पहला कदम ही नहीं उठाते जो पहला उठा लेते हैं वे तो जीत ही जाते पहला कदम और आजी मंजिल पूरी हो गई क्योंकि पहला कदम उठा नहीं कि दूसरा साफ हो जाता है और पहला उठा नहीं तो उसके साथ जो ताजगी और जो आनंद की खबर आती है वो पैरों को खींचने लगती है और आगे और आगे और आगे इस यात्रा पर निकले तीन दिनों में इस यात्रा के संबंध में थोड़ी सी बातें मैंने कही ये बातें मैंने कही हैं ऐसा कहना ठीक नहीं होगा जैसा मैंने सुबह कहा सूरज है इसलिए घास का एक फूल होता है लेकिन मैं कहता हूं ये भी हो सकता है कि घास का फूल है इसलिए सूरज है इतना अंतर संबंध है तो मैंने यहां जो कहा वो मैं नहीं कह सकता था अगर आप में से एक भी आदमी यहां मौजूद नहीं होता असंभव था ये। जो मैंने कहा वो मैं नहीं कर सकता था, था कुछ और कहता लोग लोग मौजूद है।, है उसमें न मैं बोलने वाला था और ना आप सिर्फ सुनने वाले थे मैं भी एक सुनने वाला था आप भी एक बोलने वाले थे हम यहाँ मिले इतनी चेतनाओं ने एक हवा यहाँ पैदा की इतनी चेतनाओं का एक जाल बन गया इतनी किरण यहाँ मिल गई और उन किरणों से एक उत्ताप एक रोशनी बात वो बात वो निकली, निकली। कोई संबंध नहीं वो बात मेरी नहीं है वो हम सब मिले यहाँ उससे जो सिचुएशन और जो थी जगह खड़ी हुई ठीक हवा ठीक मौका ठीक अवसर उससे कुछ बात निकली वो बात हम सब का इकट्ठा संघट परिणाम है वो किसी एक आदमी की नहीं है कोई कहने वाला नहीं है कोई बहुत सुनने वाला नहीं हम सब ने कहा हम सब ने सुना अगर ये बात हमारे प्राणों में डर से गर्द चली जाए अगर हम उसे ले जाना चाहें तो जरूर ले जा सकते हैं, और कोई भी कारण नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति क्यों उस को जानने का मालिक हो जाए जो पास ही है लेकिन वहाँ खोल के नहीं देख रहा है कोई कारण नहीं कि कोई व्यक्ति क्यों भिकारी रह जाए जीवन में सम्राट क्यों ना हो जाए प्रत्येक खादार है सबके भीतर वो बीत चुका है थोड़ी चेष्टा थोड़ा प्रयास तीन बात अपनी चर्चा में पूरी कर दू एक फीर का आकर्ता था एक नदी में पानी था नदी के पास ही एक खदान में नमक था नमक की खदान के पास ही एक खेत थे एक आदमी आया उसने गेहूं तोड़े उनको पीस के आटा बनाया उसने खदान से नमक निकाला उसको साफ किया वो नदी से पानी भर चलाया उसने तीनों चीजें इकट्ठी कर ली तीनों चीजें दूर पड़ी थी राम मिटूरियल था पानी नदी में, में था नमक खदान में था गेहूं खेत में था उन तीनों चीजों को इकट्ठा कर लिया लेकिन इकट्ठा करके बैठ गया उसके गुरु ने उसे कहा था कि तीनों चीजें इकट्ठी कर लो तो पेट भरने का उपाय हो जाता है। लेकिन वो इकट्ठा करके तो बैठ गया बैठ गया जन बीत गया दूसरा बीत गया लेकिन भोजन नहीं बना चुन दिन बीत प्राण कल्पन लगे वो भागा अपने गुरु के पास उतर कर मैंने खब कर लिया पानी ले आया हूँ नमक ले आया हूँ गेहूँ कहां था पीस के बना लिया लेकिन भोजन नहीं बनता है उसके गुरु ने कहा पागल सिर्फ इकट्ठा कर लेने फिर क्या होगा अब भोजन बनो। हो गया गुरु ने बताया उसने तीनों चीजें मिलाकर रोटी बना ली और फिर बैठ गया अब भोजन बन गया तीनों चीजें हम अच्छी हो गई हो गई तो लेकिन इकट्ठे क्या हो जाएगा तो फिर कि मैं भूखा जा रहा हूं। हो गया रोटी लेकिन भूख नहीं मिटती उसके गुरु में पागल अखा तो भूख मिटेगी धर्म के भी तीन चरण है जीवन में सारे सब दिख रहे हैं पानी पानी में वो में, में व्यवहित में तो आदमी इसी तरह दिख रहा इसी स्थिति में नष्ट हो जाता है कुछ लोग इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं घर में फिर बैठ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं कुछ लोग भोजन भी बना के तैयार कर लेते हैं लेकिन कभी खाते नहीं, नहीं। और नष्ट हो जाते हैं कुछ लोग उसको खाते हैं वो जो पानी था नदी में वो जो नमक था खदान वो जो गेहूं था खेत में उनके भीतर खून बन जाता है वो उनका प्राण बन जाता है वो उनका जीवन बन जाता है कुछ लोग यही रुक जाएंगे फिर हमने उन सबको इकट्ठा करके सांस भी किया आटा बनाया नमक साफ किया पानी छाना कुछ लोग यहाँ रुक जाएंगे फिर हमने रोटी भी बनाई कुछ लोग यहाँ रुक जाएंगे आप में से कौन स्रोती को खाएगा ये मैं किस से पूछू वो आप अपने ऐसी पूछ लेगा कि मेरी बातें प्रेम और शांति ऐसी सुनी उससे बहुत बहुत अनुभत हूँ और अंत में सब परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम सुबह